रुद्र रुद्रसहिता श्री महेश्वर बोले मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ हरे वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा क्योंकि मैं भक्त भक्तवत्सल हूं ब्रह्मण मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ मुझसे कम नहीं होगी जो मैं हूँ वही यह रुद्र है पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता यह मेरा शिव स्वरूप है जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे महामुनि उनमें और शिव में पराएपन का भेद नहीं करना चाहिए वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप है इनमें भेद नहीं है भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा तथापि मेरा शिव स्वरूप ही सनातन है यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है मूली भूतम च चत्य ज्ञान ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए ब्रह्मन सुनो मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से प्रकट होगा गुणों में भी मेरा प्रागट्य कहा गया है जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है वस्तुतः नहीं है वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता ब्रह्मण इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरी इसका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वो इसका प्रलय करने वाले होंगे यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है इन्हीं की शक्तिभूता वाघ देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगे वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योतिरूप से प्रकट होंगे इस प्रकार मैंने देवी के शुभ स्वरूपा परासक्तियों का परिचय दिया उनका कार्य कार्यक्रमशि पालन और संहार का संपादन ही है सूर्यश्रेष्ठ ये सब ही सबकी सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है हरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो ब्रह्मण तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्ट कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता पराध पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अनान्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोग की सृष्टि एवं रक्षा अधिकार के सुख पाओगे हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैसी हो अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा मेरी यह बात सत्य है सत्य है इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है मेरे हृदय में विष्णु भय और विष्णु के हृदय में मैं हूँ जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है मूलीभूतम सदुक्तम च मम हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय हम उभयोरंतरम जो वही न जानाति मतो ममा हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रागट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और करने वाले रज क्षात शिव गुणों से, से भिन्न है वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं अद्वितीय नित्य अनंत एवं पूर्ण निरंजन परब्रह्म परमात्मा है तीनों लोगों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो ऐसा करने से तीनों लोगों में पूजनीय हो गई